आध्यात्मरायण बालकांड तस्या मैया सृष्ट तस्न्ना बुधे अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे तीन निर्मले तो भी इनकी सन्निधि मात्र से क्यों ही मेरी रचना को बुद्धिन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना विश्वामित्र सहायत्व मुख संरक्षण तत अहल्याप शमणम चाप भंगो महेश फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना उनके यज्ञ की रक्षा करना अहल्या को शाप मुक्त करना श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना मतपाणिग्रहण पश्चात भागवश्य मदक्ष अयोध्यानगरे वासो मैया तत्पश्चात् मेरा ग्रहण करना परशुराम जी का गर्व खंडन करना तथा बारह वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना दंडकारण्य विराधवधव माया मरीच मरण माया सीतासी फिर दंडकारण्य में जाना विराध का वध करना माया मृग मरीच का मारा जाना मायामयी सीता का हरा जाना जटाज सो मोक्षलाभ कबंध से तथा चबरिया पूजन पश्चात सुग्रीवण सम तदनंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना सबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना बालिनच बध पश्चासीतान्वेषण में वेतुबंधस् जलध लंकायाच निरोधनम फिर बाली का वध करना सीता जी की खोज करना समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना रावणस्य सेधो युद्धे सपुत्रस्य से विभीषणे विभीषण राज्य दानम पुष्के न तथा तो पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना अयोध्यागनम गमनम पश्चा राजनमीन कर्मा नमेंच रितापी आरोपयंतिर्विकारेखिलात्मे फिर श्रीराम जी का राज्यपद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा में आरोपित करते हैं रामो न ग्छति नषति नुशोचति आकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचे कौति किंच आनंदमूर्तिर माया मयागुणुगत ही तथा विभाति ये राम तो वास्तव में न चलते हैं न ठहरते हैं न शोक करते हैं न इच्छा करते हैं न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन है केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं